नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज शीतल माहेश्वरी के स्वर में प्रस्तुत है अनूप शुक्ल का व्यंग्य बस मुस्कुराते रहें अक्सर इधर उधर पढ़ने को मिल जाता है। मुस्कुराते रहें, रहें मुस्कुराते मुस्कुराते मतलब keep smiling. भी हुए लोग कितने खूबसूरत लगते हैं। मिलकर मुस्कुराते हुए तो और अच्छे और खूबसूरत आपके हाथ में हाथ में क्या चेहरे पर भी बस यही बचा है जो आप धारण कर सकते हैं मुस्कुराते रहें इसमें न कोई खर्चा है न कोई टैक्स बस चेहरे पे धारण करें और मुस्कुराने से न जाने कितने काम अपने आप हो जाते हैं चेहरा खिला रहता है तनाव नहीं, होता, तनाव नहीं होगा तो और बवाल भी नहीं होंगे खूबसूरत दिखेंगे देखा देखी और लोग भी मुस्कुराने लगेंगे वे भी खूबसूरत दिखेंगे बाजार में चीनी माल की तरह सब तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती पसरी मिलेगी आप कोई मुस्कान विरोधी कह सकता है कि चीनी माल की तरह बिखरी मुस्कान तो घटिया क्वालिटी की होगी जल्दी चटक जाएगी न जाने कब अपना तंबू उठाकर चलते चेहरे से क्या फायदा ऐसी मुस्कान धारण करने से जो अस्थाई हो लेकिन कहने वाला ये थोड़ी कही से की आप अच्छे से मुस्कुराओ वह तो सिर्फ ये कहता है मुस्कुराते रहो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है बस बिना सोचे मुस्कुराते रहिए जैसे मुस्कुराती है जैसे महंगाई मुस्कुराती है जैसे नेता मुस्कुराते देखेंगा देखेंगा हैं जैसे ये मुस्कुराते हैं जैसे वो मुस्कुराते हैं वैसे भी मुस्कुराने में कोई खर्चा तो लगता नहीं खर्चा नहीं लगता तो सरकार इसमें सब्सिडी भी नहीं दे सकती सब कुछ आपको खुद ही करना होगा जरा सा मेहनत करना होगा चेहरे की कुछ मांसपेशियां हिलाना होगा हल्का सा होट इधर उधर करना होगा बस हो गया काम एक मुस्कान बनाए बिगड़े काम वैसे सरकारों की तरफ से मुस्कुराने की व्यवस्थाएं भी करने के प्रयास हो रहे हैं जिन लोगों को न मुस्कुराने की आदत है उनको बता बताकर मुस्कुराने के लिए टोका जाता है जैसे क्लास या मीटिंग में सोते हुए बगल वाला कोहनिया के सवाल पूछा जा रहा है वैसे ही आजकल हर शहर वाला आपको शहर में खुदते ही मुस्कुराने के लिए मजबूर करेगा बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है खुजते ही आपको दिखेगा मुस्कुराइए की आप लखनऊ में है मुस्कुरा कि आप जयपुर में है मुस्कुरा ये की आप यहाँ है मुस्कुरा अरे भाई कोई जबरदस्ती है हम आपके कहने से मुस्कुराएंगे हम अपने आप मुस्कुराएंगे की स्माइलिंग चाहे तो सबके मुस्कुराने का इंतजाम कर सकती है एक ठोस सर्कुलर कर दे कि सरकार से कोई भी सुविधा पाने के लिए मुस्कुराना अनिवार्य होगा जो भी मुस्कुराएगा ये नहीं कि हल्ला मचा रहा है चिल्ला रहा है और कह रहा है हमारी मांगे पूरी करो मांगे पूरी करने के लिए मांगकर्ता को मुस्कुराना होगा बात करते समय मुस्कुराते रहना होगा काम होते ही खिलखिलाना होगा सरकार के हर कदम का आपको मुस्कुराकर स्वागत करना होगा तेल के दाम बढ़ते हैं मुस्कुराना होगा घटते हैं डबल मुस्कुराना होगा चीन वालों ने तंबू तान दिए मुस्कुराइए चले गए डबल मुस्कुराइए कोई घपला सामने आ गया मुस्कुराइए जांच बैठ गई डबल मुस्कुराइए जाँच चलने के दौरान मुस्कुराते रहिए बीच बीच पे मन करे तो हंस-हंसा लीजिए, अपराध हुआ मुस्कुराइए अपराधी पकड़े गए और मुस्कुराइए उनको संधे का लाभ मिला फिर से मुस्कुराइए। मतलब अब आप समझ रहे होंगे एक मुस्कुराते रहने के सर्कुलर मात्र से देश के हाल एकदम प्रफुल्लित टाइप हो सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है जिसका आप उठाकर दीदार करते रह सकते हैं जिंदगी अब आप मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे कुछ कुछ और मुस्कुरा रहे होंगे है कि नहीं ठीक है मुस्कुराते रहिए बोले तो की स्माइलिंग